आज तीन नवम्बर दो हजार सोलह गुरुवार का दिवस है और हरिहर के कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग विज्ञान भैरव का अध्ययन जारी करते हुए उसके अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं और इसके बाद कुछ उपसंहारात्मक श्लोक हैं उन पर भी चर्चा करेंगे अंतिम रूप से एक विहंगावलोकन एक सिंहावलोकन उसकी भी उसके लिए भी समय निकालेंगे इस तरह से हमारा विज्ञान भरो का एक अध्ययन पूर्ण रूप से समाप्त हो सकेगा अद्वैत समझने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है हमारा अपना सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस जो सामान्य बोध है वो हमारा बोध ये है कि हम अपने को संसार से अलग समझते हैं बस ये सबसे बड़ी बाधा है कि मैं और मेरा संसार मनुष्य की दृष्टि और शिव की दृष्टि में एक ही भेद है शिव दृष्टि मनुष्य दृष्टि एक ही भेद है वह है कि मनुष्य संसार को अपने से और अपने को अपने तक सीमित समझता है कि बस मैं हूँ इस चमड़ी तक सीमित और ये मेरा संसार है जैसे आप और मैं हैं तो मेरे को पहले मेरी सोचूंगा फिर आपके बारे में सोचूंगा अगर दो में से एक का भला होगा तो मैं मेरे भले के बारे में सोचूँ इस तरह से इस चमड़ी को मैं समझता हूँ और इसके भीतर के जो अस्तित्व को ही मैं अपना वास्तविक अस्तित्व समझता हूँ और बाकी संसार शिव की दृष्टि ये है कि मेरे सिवा कुछ नहीं मैं ही हूँ और ये जो कुछ है मेरा विकास है मेरा प्रोजेक्शन है मेरा एक्सटेंशन है तो वो दृष्टि शिव की दृष्टि फर्क ये आया कि पहले दृष्टि में दो थे मैं और मेरा संसार जो द्वैत कहलाता है दूसरे में मैं हूँ और बस मैं ही हूँ ये आदवित कहलाता है कि मेरा सेवास संसार में कुछ नहीं तो संसार में जितनी भिन्नता दिखाई देती है वो परमार्थ के दृष्टि से अभिन्नता है जैसे बहुत सारे गहने हैं लेकिन वो सब कुछ अगर स्वर्ण से बने शुद्ध स्वर्ण से बने हैं तो वास्तव में स्वर्ण के सिवा और कुछ भी नहीं उसमें जो कुछ भी है जो भिन्नता है वो रूप की है रूप की भिन्नता तात्विक भिन्नता में है चैतन्य मात्मा शिव सूत्र का पहला सूत्र वो ये कहता है कि जिसकी क्षेमराज जी ने व्याख्या की थी कि जितने भी रूप हैं संसार में जितने भी रूप हैं वो आत्मा के रूप है यानी आत्मा भिन्न भिन्न भिन रूपों में प्रकट है वो कहते हैं कि रूप तो रूप जो है वो आत्मा है तो जहां पर किसका रूप इस ब्रह्मांड का रूप किसी एक रूप के बारे में बात नहीं हो रही रूप से मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स जितने भिन्न भिन्न स्वरूप या रूप हैं वो सब तात्विक दृष्टि से चैतन्य ही ये बात अब विज्ञान समर्थ है हम जानते हैं कि अगर हम परमाणु के भी निचले स्तर पर जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटोन जब उसके भी निचले स्तर पर जाते हैं क्वार्क्स स्ट्रिंग्स अंतिम रूप से एनर्जी फील्ड बचा बचे रहते और वही हम स्वतंत्र शक्ति बोलते हैं कि उसी के संघननीकरण से स्वतंत्र शक्ति की परिवर्तित स्वरूप की वजह से ये सब कुछ हमको भिन्नता लिए हुए जो संसार दिखाई देता है तो ये बात जितनी आध्यात्म सम से हमको समझ में आती है, उतनी ही विज्ञान से भी समझ में आती है कि जितने भिन्नताएं हैं उन भिन्नताओं के बीच में एक कॉमन फैक्टर है और वैज्ञानिक भी वर्षों से एक ही चीज ढूंढते आए हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग टीओई है टी एक ऐसी व्याख्या या एक ऐसा समीकरण जो संसार की समस्त पहेलियों को हल कर दे संसार में पहलियां कितनी भी हो उसका हल उस एक समीकरण से आ जाए एक थ्योरी से आ जाए उसकी उन्होंने कल्पना की वैज्ञानिकों ने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वो आज भी कल्पना जारी है उसकी दिशा में आज भी प्रयास लगातार जारी है जो क्वांटम मैकेनिक्स जो रिलेटिविटी थ्योरी प्लांक्स कांस्टेंट, जितने भौतिक शास्त्र के जो बड़े बड़े आविष्कार या डिस्कवरीज हुई हैं वास्तव में डिस्कवरीज थे वो तो उन अन्वेषणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या सब कुछ का एक सिद्धांत निश्चित है हमारे आंखों से ओझल हो रहा है लेकिन लगता है कि है और फिर आंखों से ओझल हो जाता है कहीं ना कहीं हम उसके करीब पहुंचते चले जा रहे हैं ओझल होने का मूल कारण यह है कि ये प्रयोगकर्ता का स्वरूप है गणितज्ञ का स्वरूप है वो गणित में जो संख्याएं हैं जो गणित के निशान हैं उनसे हटके वो स्वयं भी उसमें शामिल होता है तभी वो गणित पूर्ण होता है ये बात पहले के गणितज्ञों तो को समझ में नहीं आती थी लेकिन आ जाती है वो मान के चलते हैं कि चेतना को जब तक हम गणित में समावेश नहीं करेंगे तब तक वो गणित हमको परम सत्य तक नहीं ले जा सकता अंतिम सत्य को अगर जानना है तो हमको चेतना का उसमें समावेश करना जरूरी है और यही कारण है कि अद्वैत को समझने में कठिनाई आती है क्योंकि हम अपने को अलग समझते हैं संसार से और फिर जब संसार बाकी के संसार को संसार समझते हैं तो बाकी का संसार अधूरा रह जाता है क्योंकि उसमें से हम अलग अपने आप को महसूस जब हम सबको समग्रता से इंटीग्रेटेड व्यू लेंगे समग्रता का दृष्टिकोण रखेंगे और सब कुछ को एक समग्र यूनिट मानेंगे तो उसी समय में इसका बोध होना संभव है जैसे अपन ने कई बार कार का उदाहरण लिया कि एक पहिया अलग होने के बाद में नहीं देख सकता कि चलती कार कैसी है वो उसमें लगे लगे ही अनुभव कर सकता है कि चलती कार कैसी लगती होगी और ये अनुभव अगर वो कर सके तो यही सेल्फ रियलाइजेशन है यही आत्मबोध है क्योंकि आत्मबोध बाहर से नहीं आत्मा आत्मबोध अंदर से आता है दो तरह के ज्ञान है बाहर से आने वाला क्रमबद्ध ज्ञान है अंदर से आने वाला अक्रम ज्ञान है इंस्टेंट या जिसको मति कहते हैं संस्कृत में या जिसको अक्रम ज्ञान कह सकते हैं अंतर ज्ञान कह सकते हैं इसको इंटीट्यू नॉलेज कहते हैं जो अंदर से आता है कभी कभी हमारे को अंतर ज्ञान का अनुभव होता है सामान्य कभी कभी हमको अंदर से कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिसका हमको कोई बेस नहीं है कि ये जो जानकारी मिली है किस आधार पर मिली है जैसे हम अगर कहें कि ये चीजें ऐसा करोगे तो ऐसा होगा तो बोले ऐसा कहाँ लिखा है किब बोला कहां पढ़ लिया ये जानकारी तुमको कैसे मिली क्योंकि ये जानकारी क्रमबद्ध रूप में बाहर से आई है लेकिन कुछ जानकारी जो आपके अंदर से आती है उसके बारे में आप स्वयं अनभिज्ञ होते हो कि जानकारी कहा से आई क्योंकि वो आपकी अंतर ज्ञान से प्राप्त होने वाली ज्ञान है तो शिव का बोध आत्म बोध आत्मबोध या भैरव भावता ये आपके अंदर से उत्पन्न होती है और जब अंदर से उत्पन्न होती है तो वो इंसान को पूरी तरह से बदल देती है क्योंकि वो फिर उसकी दृष्टिकोण समग्र हो जाता है तो ये समुद्र दृष्टिकोण के लिए हमको क्या क्या करना होता है अब हम जैसे जैसे अंतिम रूप से अंतिम पड़ाव की तरफ चले जाएंगे हमको शांभवोपाय, अनुपाय की भी धारणाएं सामने आती हैं यानी उच्चतर स्तर की धारणाएं हमारे सामने आती हैं और सर्वोच्च स्तर की धारणा आएगी जब बिल्कुल अंतिम रूप से हम एक सौ बारहवीं धारणा पहने लेकिन इसमें स्तर इस का महत्व तो नहीं महत्व तो इस बात का है कि हमारे हृदय के साथ कौन सी धारणा स्पंदित होती है हमारी धारणा कौन सी ऐसी धारणा है जिसको देखते सुनते समझते या अभ्यास करते वक्त हमारे हृदय में स्पंदन पैदा होता इसके पहले एक धारणा थी जिसमें यह था कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु का शून्य रूप में ध्यान करते हैं। और वो ध्यान धारणा उस वस्तु को शिव में बदल देती है आपने हम पूरी तरह से वो वस्तु विलीन हो जाती है और वो हम शिव का ध्यान करने लगते हैं अनजाने अनचाहे ही हम उसको शिव में ध्यान करने लगते हैं उस वस्तु के उस स्वरूप उसका इतिहास उसका रूप रंग हमारे प्रतिक्रियाएं इन सब को हम अलग कर देते हैं कि बिना प्रतिक्रिया के हम किसी चीज को देखते हैं इस बात का अनुभव मैंने बचपन में एक बार किया था अब हो सकता है कुछ परिजन के संस्कार रहे हों आज तक उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाता मैं कि बच्चों के साथ खेलता था खेलते खेलते मेरे हाथ में एक खिलौना था और उसको देखते देखते देखते देखते मैं इतना विस्तृत रूप से घबरा गया कि मुझे ऐसे लगना लगा कि मैं अपने से बाहर हो गया पूरे दूर फैल गया और वो मुझे एक खिलौना कुछ ऐसा लगने लगा था कि मैं इतने अनंत आकाश में समा गया हूं कि मुझे डर लगने लगा और मैं खेल छोड़ के भाग गई वो अनुभव मुझे कभी भी भूलता नहीं और यह अनुभव एक बार नहीं आया बार बार आया लेकिन जैसे उम्र बढ़ती चली गई, वो अनुभव इन्हीन हो गया लेकिन वो उस अनुभव की स्मृति उस अनुभव का आसार वो आज भी महसूस होता है तो वो एक धारणा थी जिसमें हम किसी चीज को देखते हैं और उस वस्तु को हम विलीन कर लेते हैं और शून्य रूप में ध्यान करते हैं और वो हमको वही वस्तु पूरे प्रमाण में विलीन कर लेते हैं। इसके अलावा इसकी उल्टी एक धारणा थी जो हमने अंठे में धारणा पड़ी थी कि जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो बाकी की वस्तुएं उस वस्तु के सापेक्ष शून्य हो जाती है जिस पचास लोग खड़े हैं उस पर आप एक के ऊपर ध्यान देंगे तो बाकी के उन लोगों पर से आपका ध्यान अपने आप हट जाएगा क्योंकि जब आप पूरी एकाग्रता से किसी एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो बाकी के लोगों के प्रति एक ऋणात्मक ध्यान पैदा हो जाएगा अब यहां पर दुधारी तलवार जैसे होती है उस तरह दोहरा ध्यान करता है योगी कि देख तो रहा है उस व्यक्ति को गंभीरता से जिस एक को और बाकी जिनको नहीं देख रहा उन पर ध्यान करता है यानी उस शून्य पर ध्यान करता है जो उस व्यक्ति के सापेक्ष इकट्ठा हो गया जैसे हजारों पत्थर पड़े हैं और किसी एक पत्थर पर गहराई से वो जब निगाह डालता है तो वो पत्थर तो उसके निगाह में स्थिर हो जाता है। लेकिन जो बाकी के हजारों पत्थर पड़े हैं, वो शून्य रूप हो जाते है क्योंकि वो कभी भी उस समय उसका ध्यान उन पर जाता नहीं अब ध्यान उसी पर रखते हुए अंतरदृष्टि से वो उन सब शून्य रूप का ध्यान करता है कि बाकी के जो संसार में इसके सिवा क्या है जिस पर मेरी निगाह है इसके अलावा सब कुछ शून्य है क्योंकि हमको शून्य को समझना है तो शून्य का ध्यान आसान नहीं है क्योंकि शून्य अपने आप में हमारी द्वेत परक भावना के कारण शून्य हम कुछ नहीं को शून्य समझते परमार्थ तह वो कुछ नहीं नहीं है परमार्थ तह शून्य सब कुछ है जो अपने आप में पूरे विशाल ब्रह्मांड को समाये हुए है तो शून्य वो आधार है जहां पर कि सब कुछ विश्रांति लेता है शून्य अंतिम घर है जहाँ ब्रह्मांड में आसमान भी उसमें आराम फरमाता है संख्याएँ भी उसमें आराम करती हैं और हमारे समस्त भाव सुख दुःख हमारा जीवन सब उस शून्य में आराम करते हैं और उसी से लहर की तरह निकलते हैं और उसे में वापस आराम करते हैं तो उस शून्य जो है वो पूर्ण केंद्र है और पूर्ण विश्राम स्थल है उस ब्रह्मांड का तो पूरा ब्रह्मांड वहीं आकर विश्राम करते हैं तो शून्य की भावना को प्रबल बनाने के लिए एक इसके पहले हमने धारणा पड़ी थी कि हम किसी एक चीज पर ध्यान करें और उसको जब पूरी तरह हमारे ध्यान में स्थिर हो जाए तो अब बाकी जो आसपास ऋणात्मकता पैदा हो गई है क्योंकि हम जब एक चीज पर ध्यान करेंगे तो बाकी चीज के सापेक्ष ऋणात्मकता पैदा हो जाएगी तो उन ऋणात्मकता पर या उस शून्य पर ध्यान करें अब उसके बाद जो एक आई थी अनुपाय की धारणा अनुपाय की धारणा हमने अभी तक वैसे काफ़ी समय हो गया है इसलिए एक बीच में हम एक बार इन उपायों के बारे में एक बार जरूर पढ़ेंगे अनुपाय आणु उपाय जो होता है वो एक सबसे आरंभिक स्तर का उपाय है जैसे अगर हम एक बच्चों को कहते हैं कि चलो मंदिर चलो है ना हाथ जोड़ो एक पैसा डालो कम को चढ़ाओ ये आणुवपाय का हिस्सा है आणुपाय का मतलब होता है कि संसार से विमुख करके व्यक्ति को परमेश्वर की तरफ उन्मुख करना कि परमेश्वर भी कुछ है ऐसा नहीं है कि तुम जो खेल कूद पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या कुछ बनने जा रहे हो बनते हो वही सब कुछ है संसार में रोटी खाते हैं कपड़ा पहनते हैं मकान बनाते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं इन सबसे हटके कुछ और सर्वोच्च सत्ता के प्रति हमारी जवाबदारी है क्योंकि हम संसार में चिड़िया कुत्ते बिल्ली से अलग हटके उनसे कुछ ज्यादा विवेक लेके पैदा हुए हैं तो उस विवेक का उपयोग करें यह बात हम अपने अगले जनरेशन को जब सिखाते हैं वो पहली बार का आरंभिक आणव है उस आणुव का स्तर फिर बढ़ता है जब उसको कहते हैं कि ध्यान करो पूजा करो पाठ करो स्वाध्याय करो पुराणों को पढ़ो जब हम ये करते हैं ये सब आणु का स्तर मंदिर जब तब पूजा पाठ तीर्थ नदियों में स्नान ये सब आनो पाए। इसके बाद आनो पाए का स्तर और ऊपर उठता है जब वो बाहर से मूर्ति पर नदियों पर तीर्थ पर ध्यान हटाके अपने शरीर पर ध्यान देना। तब तो वो करता है क्या प्राणायाम करता है योगिक क्रियाएं करता है और इसके द्वारा वो अपने श्वास के द्वारा नियंत्रण करके अपने चित्त को स्थिर करने का प्रयास करता है उसकी योग्यता को बढ़ाता है। जैसे अगर आपको आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उसके पहले अपनी योग्यता को वहां तक ले जाना पड़ेगा जहां पर कि वो कोर्स आपको समझ में आने लगे अन्यथा आप सीधे सीधे बोलो कि डॉक्टर बनना है तो इसको पहले दिन से मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं भर्ती करते उसको के में क्यों भर्ती करते हैं लेकिन नहीं आपको वो योग्यता प्राप्त करने के लिए वो आरंभिक स्तर जरूरी है तो ऐसे ही आणु के द्वारा एक आरंभिक योग्यता प्राप्त होती है आणु के कई स्तर है और उन स्तरों से बढ़ के फिर जब हम शरीर पर आते हैं शरीर के बाहर फिर शरीर के अंदर उतरते हैं, फिर आंतरिक रूप से प्राणायाम करते हैं, आंतरिक रूप से अपनी चेतना को खोजते हैं और जिस क्षण हमको अपनी चेतना का एहसास होने लगता है कि इस संसार में मैं जो हूं अपने शरीर से काम करता हूं उससे अलग अपनी चेतना के रूप में हूं मेरा जो वास्तविक स्वरूप है तो मैं उस चेतना का अन्वेषण जब करता हूं उसका नाम है शाक्तोपाय यहां से शाक्तोपाय शुरू होता है जब मैं अपनी चेतना का अनुसंधान करता हूं कि मैं क्या हूं अब यही चेतना का अनुसंधान करते करते मेरी चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है जब वो स्तर पर्याप्त तो ऊपर उठने लगता है तो फिर वो चेतना का प्रकाश अब मेरे इस शरीर तक सीमित नहीं रह जाता वो चेतना का प्रकाश फूट पड़ता है और पूरे विश्व में प्रका, को प्रकाश को प्रकाशित करने लगता है और तब मेरा यह एहसास बोध प्रबल होने लगता है कि जो कुछ है वो मैं ही हूं ये शाम्भ हो पाए यानी कि अंतिम है जब हमारे हृदय के केंद्र के केंद्र के केंद्र में या भीतर के भीतर जो महला कहते हैं उसमें जो हमारी वास्तविक पहचान स्थित है वो विश्व की पहचान बन जाए यानी उसके द्वारा मैं विश्व को देखूं और विश्व के द्वारा मैं उसको देखूं। ऋषि हो जाता है जबकि जैसे कि दो दोस्त हैं मैं उसको दोस्त तो बोलता हूं वो मेरे को दोस्त बोलता है इस तरह हमारे दोस्तें प्रगाढ़ होती चली जाती है ऐसे ही यह खेल है जो इंटरनल गेम है जो सनातन खेल है कि मैं शिव को पहचानू और शिव मुझको पहचान मैं संसार को देख के शिव को पहचानू और शिव को देख के संसार को पहचानू यह अंतिम रूप प्राप्त हुए है जो सबसे आखिरी जो बात जानने लायक है वो इससे प्राप्त हो जाती है फिर कहेंगे फिर अनुपाय क्या है हमने पढ़ा आणवोपाय शाक्त उपाय शाम्भव पाए अब ये अनुपाय है अनुपाय उस सर्वोच्च योग्यता के लिए कहा जाता है कि जब आप एक मिनट के लिए फर्ज करिए कि आप रूस में रहते हैं रशिया में रहते हैं आपको हिंदी पढ़ने का शौक आया आपने कोई टीचर से अ आई ई ई पढ़ी फिर आपने कुछ बारह खड़ी पढ़ी फिर कुछ शब्दों का संश्लेषण पढ़ा फिर उसकी हिंदी की ग्रामर पढ़ी आपकी योग्यता बढ़ती चली गई फिर उसके बाद में आपने हिंदी में ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने उसके अंदर सीशिस लिखी और इस तरीके से आप हिंदी के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गए ये सब उपाय और एक वो व्यक्ति जो हिंदी के प्रकांड पंडित के घर में पैदा हुआ है उसको तो किसी के उपाय की जरूरत ही नहीं है उसको तो ये विरासत में मिला है क्योंकि उसके लिए तो हिंदी और हिंदी का सर्वोच्च ज्ञान उसकी विरासत है उसको किसी तरह के इस प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है इस प्रक्रिया से गुजरे बिगड़ भी वो वहीं पर खड़ा है तो ये अनु अनुपाय उसके लिए है जिसकी दृष्टि प्रबलता से शिव स्वरूपता पर स्थिर हो गई है वो पूर्वजन्म के संस्कारों से भी हो सकती है वर्तमान जन्मों के सत्कर्मों से भी हो सकते हैं, जब उसका सत्व गुण प्रबल होता है उसके बाद हो सकती है जब यह दृष्टि प्रबल होती है तो उसको न ध्यान की जरूरत है न जप न तप न पूजा न पाठ न किसी भी चीज की जरूरत नहीं क्योंकि उसको किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं कि वो वहीं खड़ा है जहां पर उसको होना चाहिए जन्म जात वही खड़ा है जो उसको बस सिर्फ अपनी दृष्टि से संसार को देखना है और वो शिव स्वरूप प्राप्त कर लेता है ये अनुपाय है तो ये धारणा निन्याणु अनुपाय की धारणा है सर्वत्र भैरव भाव सब दूर उसको क्या दिखाई दे रहा है भैरव भाव दिखाई दे रहा है सर्वत्र भैरवो भाव सामान्य स्वपी चतिरक पर तो वो जहां कहीं भी देखता है उसको शिव दिखाई देता है और अद्वय रूप से उसकी दृष्टि शिव के सिवा कुछ भी नहीं देखती ये उसकी दृढ़ भावना हो जाती है दृढ़ दृष्टि हो जाती है और इसमें उसको किसी तरह का संशय नहीं होता जैसे माँ बच्चे से बात करती है बच्चा माँ से बात करता है तो वहाँ पर भाषा की कोई अहमियत नहीं होती क्योंकि भाषा से ज़्यादा उसकी शरीर की भाषा काम करती है जैसे छोटा सा बच्चा दूध मांगता है मचल के तो वहाँ पर उसको कोई अंग्रेजी हिंदी का कोई लफड़ा नहीं है कोई भाषा का लफड़ा नहीं है उसमें कोई भी भाषा हो माँ की उससे उसको कोई लेना देना नहीं क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का संशय का सवाल ही नहीं उठता है वो बच्चा मचलता है मां को मालूम है कि उसको दूध पिला यहां पर उसके मन में कोई संशय भी नहीं होता ना कोई प्रश्न भी नहीं होता ना किसी तरह का कोई दुविधा होती कि पिलाऊं कि नहीं पिलाऊ मालूम है कि उसको दूध पिलाना है यही स्थिति यहां कि यह शिव है इसमें कौन सी बड़ी बात है कौन सी बात है इसके सिवा मेरे को कोई को कल्पना ही नहीं आती कोई विचार ही नहीं आता मैं जानता ही नहीं कुछ और कि शिव है और शिव स्वरूप सब जगह है रूपता सब जगह है तो फिर मेरे मन में संशय ही नहीं है किसी तरह का मन में भेद ही नहीं कोई विचार ही नहीं है अने अन्यथा विचार के लिए कोई जगह ही नहीं वो स्थिति जब होती है किसी व्यक्ति की तो शिव खुद कहते हैं पार्वती को कि हे देवी उसके लिए आप कोई काम बाकी नहीं उसको आप किसी तरह का कुछ भी नहीं करना है वो तो मेरा ही रूप है वो तो शिव ही है वो अब इस धरती से जैसे ही वो कदम निकालेगा वो सीधा सीधा मेरा पर समा जाएगा क्योंकि उसकी दृष्टि में कुछ ही नहीं अन्यथा ही नहीं क्योंकि हमारे मन में कई बार संशय होते हैं गीताजी ने बोला संशय आत्मा विनिश्चित जब हृदय में जब संशय होगा तो विनाश होगा विनाश का मतलब विनाश का मतलब कि हमारे जीवन का जो सर्वोच्च टारगेट है जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो प्राप्त करने में हम चूक जाएंगे और इसलिए इस मानव जन्म का विनाश हो जाएगा तो संशयात्म विनिश्चित का यही मतलब है कि जब तक हमको परमेश्वर के स्वरूप पर संशय है संशय माया पैदा करती है लेकिन सला चोर आ गया हमारे घर में और तुम कहते हो कि शिव है तो डंडा मारने से आपको रोकने रहे उसको डर क्यों डरना भी तो शिव है लेकिन आपके मान्यता अगर प्रबल है कि नहीं शिव है तो हम करेंगे वही हमारा जो सांसारिक कर्तव्य है तथा हमारी दृष्टि में वो शिव है क्यों? क्योंकि हमने अपना संसार खुद निर्मित किया है चोर भी हमने निर्मित किया क्योंकि हमारे अपने पूर्व समय में निश्चित रूप से कुछ कर्म ऐसे थे जिससे शिव को चोर का रूप धरना पड़ा और वो चोर हमारे घर में आया ये हमारे मन में कोई संशय नहीं है कि अगर चोर आया है तो चोरी हमने ही करवाई अगर डाका आया तो डाका हमने ही डलवाया हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हमने ही किया क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे फल के लिए जिम्मेदार है कभी कोई ऐसा नहीं है कि पड़ोसी जिम्मेदार है कि उसने डाका डलवा दिया हमारे घर ऐसा हो ही नहीं सकता इसलिए श्लोक है उस श्लोक का सारांश यह कि न कोई आपको सुख दे सकता है न आपको कोई दुख दे सकता है न आपके सुख दुख को कोई छीन सकता है सुख और दुख के रूप में हम अपने अपने कर्मों को ही तो देख रहे हैं हम जो कर्म कर रहे हैं उस रूप में हमको वो प्रतिफल मिल रहा है आपने कपास बोया है तो गेहूँ काटने तो नहीं जा सकते कपास ही उगेगा अगर गेहूँ बोया तो चावल लेने तो नहीं जा सकते क्योंकि खेत में वही जो बोया है वही निकलेगा इसलिए हमने अगर चोर बोया है बोते वक्त भूल गए कि चोर बोया है फिर बाद में जब हमारे घर चोर आता है तो बोलते हैं हम ये चोरी करवा दी अरे पड़ोसी ने नहीं चोरी करा हमने बीज बोए चोरी के वो लौट के हमारे पास आ गए इसलिए जब ये इंटीग्रेटेड विजन होता है समग्रता की दृष्टि होती है हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमको उसका सामना नहीं करना है हमको हर परिस्थिति का सांसारिक रूप से फर्क हमको दृष्टि का है यहां पर कभी कभी ये तर्क करते लोग जब चोर आया आप शिव कहते हो तो फिर उससे लड़ाई मत करो उसकी रिपोर्ट भी मत डालो उसको मारो भगा मत चोरी करना तो उसको ऐसा नहीं समस्त कार्य वो करो जो आपको सांसारिक दृष्टिकोण से कुछ तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आपको शिव दर्शन के साथ व्यवहार दर्शन भी आना चाहिए खाली शिव दर्शन से मतलब नहीं है शिव दर्शन में प्रबलतम आस्था के साथ अगर आप व्यवहार दर्शन करते हो तो फिर संसार के में पतली गली से निकल जाओगे आप मोक्ष के रास्ते पर क्योंकि आपको व्यवहार दर्शन आना जरूरी है आप ये कहते हो तो कि पत्नी बीमार पड़ गई तो बीमारी भी शिव है आने दो बैठे रहने दो उसको ऐसा नहीं है उसको आप अस्पताल ले जाओगे इलाज कराओगे आपको आपका सांसारिक कर्तव्य पूरे करते आपको दृष्टि ये होना चाहिए बस उस दृष्टि का बाहर आपको कोई व्याख्यान एडवर्टाइज नहीं करना है कि मेरी तो दृष्टि में भैया बीमारी भी शू है तो बीमार को क्यों ले जाओ अस्पताल में ऐसा नहीं क्योंकि ये जो आपका व्यवहार दर्शन है वह आपको बाहर से किसी भी किस्म की ऐसी छूट नहीं देता कि आप उच्चृंखल व्यवहार करने लग जाओ श्रंखलता भी शिव है क्योंकि इस बात को जब हम समझते हैं तो इस समझ को तंत्र कहता है कि गोपनीय है गोपनीयता का यही कारण है कि इसके दुरुपयोग की भी संभावना होती है जब अगर अपात्र के कान में वो बात जाती है इसलिए कई शास्त्रों में आप पढ़ेंगे जब तंत्र के शास्त्रों में तो कहते हैं कि अपात्र के कान में भी नहीं जाना चाहिए उसके पीछे एक ही तर्क होता है कि जब वो पात्र के कान में जाएगी तो उसका दुरुपयोग करेगा वो डंडा मारेंगे आपको बोले ये डंडा मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे शिव है तो। बाप को भी डंडा मारेगा बोले शिव है लेकिन आपको ये व्यवहार दर्शन के साथ में अगर हम शिव दर्शन को समझेंगे तो हमारे हृदय के अंदर वो आस्था प्रबलता से जाएगी इसलिए वहां पर कोई संशय ही नहीं है उसको कि सर्वस्त्र भैरव भाव जो कुछ शिव है और ये देखने वाला उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं उसको कोई जब तब कुछ भी विधि नहीं करना अगर ये दृष्टि है समग्रता की इंटीग्रेटेड विजन है समग्र दृष्टिकोण है तो फिर किसी भी किस्म के कर्तव्य की जरूरत नहीं है अगला है समह शस्त्रोचर मित्रे मानव समान अब वो सभी और एक सौ धारणा को एक साथ समझना जैसे यहां कहता है वो कि हम शिव भाव को इनफिल्ट्रेट करते हैं ना शिव भाव का इंजेक्शन लगाते हैं पूरे संसार में ये भी है, ये भी है, ये है, है, है, है, है मेरा शत्रु है, मित्र ना? अने भावता को हम हम सब सब ओर फैलाते हैं। और जब शिव रूप में देखते हैं तो फिर हमारी दृष्टि सम हो जाएगी क्योंकि जब सभी शिव हैं, तो हमको सबको सम्भाव से देखेंगे भेद की दृष्टि समाप्त हो जाएगी और सविधारणा क्या कहती है कि आप देश मोह ये सब त्याग दो कि मेरा है यह परा है अच्छा भेद दृष्टि त्याग दो तो सब में शिव भाव अपने आप आ जाएगा दोनों में एक ऐसा है कि राम को बुलाओ तो शाम चले आएगा शाम को बुलाओ तो राम चले आएगा वैसी बात है यानी आप दोनों चीजें उल, एक उल्टी हैं एक में पॉजिटिव तरीके से और दूसरे में नेगेटिव तरीके से ये ऐसा भाव है सवा जिसमें हम कहते हैं कि सब में शिवत्वता को देखने से संभाव पैदा हो जाता है इंटीग्रेटेड विजन यानी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पूरे ब्रह्मांड की एक सार्वभौम इकाई के रूप में आपके धारणा प्रबल हो जाती है और वो कहता है कि अगर हम भिन्नता त्याग देख भिन्नता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है मोह द्वेष, क्लेश क्लेश में क्या होता है क्लेश के मतलब अविद्या आदि अविद्या इंटरनल निग्लिजेंस जो हम जन्म जाते कई जन्मों से जिस अज्ञान को लेकर बड़े चले जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्लेश तो उसके क्या क्या रूप हैं? एक अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये चारों चीजें क्लेश कहलाती अस्मिता मीन्स हम अपने सेल्फ ईगो को संभाल के रखते हैं मुझे कि ये कहीं मेरे कहीं मेरा अपमान नहीं हो जाए कहीं मैं नीचा नहीं गिर जाऊं कहीं मैं छूट नहीं जाऊं टूट नहीं जाऊं किसी के सामने मुझे अपमानित ना होना पड़े हम अपने सेल्फ ईगो को हमेशा संभाल कर रखते हैं। ये एक है दूसरा है राग और द्वेष। ये एक दूसरे के दो पहलू हैं, एक ही है सिक्के के क्योंकि जब राग होता है तो किसी से द्वेष होगा ही क्योंकि जब हम किसी को अपना कहेंगे तो कोई पराया अपने आप हो जाएगा इसलिए राग द्वेश और अभिनवेश अभिनवेश का मतलब क्या होता है आज एक पच्चीस साल का बालक होगा और वो जो व्यवहार करेगा तो ऐसा व्यवहार करेगा जैसे जीवन भरो पच्चीस ही साल का रहेगा वो कभी बूढ़ा होगा ही नहीं जैसे बूढ़ों के साथ दुर्व्यवहार करेगा वो समझेगा मैं तो जवान हूं लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं भी उसी राह पे हूँ जिस राह से यह पहुंचाए बूढ़ा भी उसी राह से होके गया है और मैं भी उसी राह पे हूं और मैं भी वहीं पहुंचूंगा अभिनव का मतलब होता है कि स्टेटस को बनाना चाहता आदमी ये चाहता है कि जो है बस वैसा ही रहे आगे नहीं बढ़े जैसे आज आप चाहूंगा बस ये सुख सदा बना रहे ये सुख बदले नहीं जबकि जीवन एक ऐसी बढ़ेती धारा है जहां पर कि कुछ भी ठहरता नहीं तभी गुरुदेव भाई कहते हैं न दुख ठहरेगा ना सुख ठहरेगा दुखी मत हो क्योंकि दुख नहीं ठहरेगा बीत जाएगा और सुखी सुख में इतनाओं भी मत क्योंकि यह भी नहीं ठहरेगा यह भी बीत जाएगा तो वो कहते हैं ये भी बीत जाएगा ये ब्रह्म वाक्य दीवार पर लिखना लायक है कि ये भी बीत जाएगा कुछ भी ठहरने वाला नहीं है लेकिन उम्र के आदि होने में दस लाख एक कहावत है बड़ी हंसी मजाक की बात है वो कि हमको अपनी उम्र का आदि होने में दस वर्ष लग जाता है मतलब हम आज में अगर साठ साल का हूं तो मेरे को साठ साल का होकर कैसे व्यवहार करना चाहिए समझते समझते सत्तर साल हो जाता <laughs> इस तरीके से हम अभिनिवेशित हैं जो हम चाहते हैं कि हम कभी मरे नहीं कभी हम संसार में शरीर को छोड़े नहीं अमर होने की इच्छा ये भी अभिनिवेश है मरने का भय यह भी अभिनिवेश है तो शरीर को लेके अमर होने की इच्छा शरीर को कभी न छोड़ने की इच्छा ये अभिनिवेश है तो ये आदि अज्ञान है इंटरनल इनगलिजेंस आदि अज्ञान है तो ये जब हम रखते हैं आदि अज्ञान इसको हम जब तिलांजलि दे देते हैं इसको जब छोड़ देते हैं तो वो शिव भाव अपने आप पैदा होता है पूरे संसार में इंटीग्रेटेड नॉलेज अंतर ज्ञान अक्रम ज्ञान अंदर से अंतर ज्ञान पैदा जब हम जैसे ही ये सब कुछ त्याग देते हैं भिन्नता की दृष्टि ये कौन है क्या है अच्छा है बुरा है ये सभी चीजें हम यह अपना अभिनिवेश भी त्याग देते हैं कि भैया मैं उसी राह पे अग्रसर हूं और आज की शाम भी मेरी जिंदगी की अगली अंतिम शाम हो सकती है क्यों नहीं हो सकती कई लोगों की हो जाते है। अरे वो अभी तो मिलके गया था आधे घंटे पहले क्या बात करते हो हम समझते हैं कि अरे वो कैसे चला गया लेकिन हम थोड़े जाएंगे ऐसे ये अभिनिवेश हम लोगों को पहुंचा आते हैं स्मशान और समझते हैं कि हमको थोड़ी कोई पहुँचाएगा ऐसा हम नहीं जाएंगे ऐसे तो वो अभिनिवेश हम इस शरीर को संभाल रखते हैं जैसे अस्मिता को संभालते हैं शरीर को संभालते हैं और फिर राग द्वेश करते रहते हैं ये आदि अज्ञान के लक्षण है तो जब इस आदि अज्ञान को हम छोड़ देते हैं तो शिवत्वता इस ब्रह्मांड में अपने आप दिखाई देने लगती उस शिवत्ता के लिए फिर कोई प्रयास अलग से नहीं करना पड़ता इसलिए ये पॉजिटिव मेथड थी इसमें हमने शिवत्वता इन्फिल्ट्रेट करी थी शिवत्वता आरोपित करी थी हर चीज पे एक पत्थर भी शिव है व्यक्ति भी शिव है चोर भी शिव है अपना भी शिव है परायाब शिव, शिव है हमने आरोपित करी थी वहां पर हमने शिवत्ता आरोपित नहीं करी भिन्नता को तिलानजलि ये नेगेटिव तरीका है ऋणात्मक तरीका इसे शिवत्वता अपने आप पैदा हो गई सब अपने आप शिव रूप में दिखाई देने लगे अब इसके आगे जो है बहुत सुंदर है काफी अच्छी व्याख्या हो सकती है कि यद वेद्यम अब यह इसको संधिविक्छेद करेंगे तो यह आएगा यद अवेद्यम जो जानने लायक नहीं है याने जानने में बड़ा कठिन है यद अवेद्यम यद अग्रहयम जिसको ग्रहण करना बड़ा मुश्किल है यद अवेद्यम यद अग्रहयम यद शून्यम जो शून्य रूप है यद ये भावगम ये अभावगम जो अभावों में भी है यानी ने नेगेटिविटी में भी जो है अभी तक क्या होता है कि हम पॉजिटिविटी में तो हर चीज को शिव को मान लेते हैं कि अपना शिव है पत्थर भी शिव है भगवान ये नदियां भी शिव है ये मूर्ति भी शिव है ये मेरा दुश्मन भी शिव है पर वो नेगेटिविटी में बड़ा मुश्किल पड़ता है हमको कि नेगेटिविटी के हमारे पास एकदम कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते तो अभाव में भी शिव है यह जब बात बताता तो कितनी सुंदर बात बताता है कि यदि अवैधम जो जानने में बड़ा कठिन है यदि यानी कि जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने में बड़ा कठिन है यद शून्यम जो शून्य रूप है और यदि अभाव जो अभाव में यानी नेगेटिविटी में भी उतना ही पॉजिटिवली उपलब्ध है उतना ही धनात्मक रूप से अपने सत्ता को लेकर खड़ा है तत्सर्वम भैरवम वो सब कुछ भैरव है तत्सर्वम भैरवम भाव्यम बहुत असंभव जब आपको भैरव को इस रूप में समग्रता से एक साथ सोचते हो, कि उसको जानना कठिन है पकड़ना कठिन है जो धनात्मकता में निर्णात्मकता में सब में एक साथ उपलब्ध है ना जब उस भैरव पर हम ध्यान करते हैं कि भैरव ऐसा है जो हर कहीं पूर्णतः व्याप्त है, है जिसमें थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है जहां पर वो व्याप्त नहीं है यहां तक कि वो अभाव में भी है अभाव का उदाहरण कैसे देते हैं एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है आकाश कुसुम या जो आ, आकाश में उगने वाले फूल मतलब तो कभी फूल उगते देखे नहीं हमने आकाश में न देखे होंगे धनात्मक रूप से ऐसे फूल कभी होते नहीं लेकिन काल्पना में तो हो सकते कि मैं देख रहा हूँ आकाश में बगिया खूब सारे फूल उगे आकाश में तो उस काल्पनिकता में भी जो नेगेटिविटी में भी जो असंभव या असंभाव्य है उसमें भी वो शिवत्वता उतनी ही है जितनी कि एक धनात्मक वस्तु में धनात्मकता और ऋणात्मकता का भेद हमारे मानसिकता का भेद है सचमुच में धनात्मकता और ऋणात्मकता दोनों शिव के लिए बराबर है एक जैसे उसका दाहिना हाथ है एक उसका बाहन हाथ है एक उसका पैर है तो एक उसका हाथ किसी भी तरह से उसके लिए घनात्मकता ऋणात्मकता का कोई भेद नहीं उसके लिए दोनों में बराबर से वो उपलब्ध है अब इस की और भी कई व्याख्या है जैसे धारणा बहुत अच्छी है इसको हम थोड़ा सा आगे भी और जारी रखेंगे इसको समझने की क्योंकि तो उसमें जो वास्तविकता यह है कि हम उस समझने वाले के स्वरूप को समझना चाहते हैं यहां पर कोई कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो स्वयं के अस्तित्व को नहीं जानता मैं ये सबको जानता है कि मैं हूं मैं चाहे इस शरीर के लिए मैं बोलता हूं लेकिन बोलने वाला तो मैं जानता हूं कि कोई तो है वह अंदर से बोल रहा है है ना मेरे लिए अज्ञात तो है ही नहीं वो और वो जानने वाला अगर है तभी तो ये शरीर जान रहा है वरना ये आंखें यह कान या नाक की चमड़ी क्या जानती उसको जानने वाला है अंदर बैठा है और वही मेरा वास्तविक स्वरूप है जब वो ये जानता है तो वही भैराव है तो भैरव से कोई अपरिचित तो है ही नहीं सब कोई को भैरों का परिचय है क्योंकि मय के रूप में सारी दुनिया जानती है नित्य निराश्रय शून्य व्यापक कलनौज जीते अब यहां पर एक बड़ा सुंदर है कि आपको शून्य पर ध्यान करना है फिर आपने वही बात आ जाती फिर तो शून्य हम कहते हैं कि भगवान दिखाई थोड़े देता है तो शिव कहते हैं देखो मैं दिखाई भी देता हूं तो तुम आहार देखो आकाश को आकाश के रूप में मैं आकाश में वो समस्त गुण हैं जो मुझ में शिव कहते हैं कि आकाश में वो सारे गुण हैं न दिखाई देता है और दिखाई भी देता है आकाश दिखाई भी देता है और वो न भी दिखाई देता है उस पर कोई आधार नहीं आकाश में कोई आधार नहीं आकाश जिसको बोलते हैं वो निराधार है वो शून्य रूप है उसका कोई ऐसा रूप नहीं है कि वो गोल है कि लंबा है कि छोटा है कि नाटा है तो उस पर जब हम शून्य पर ध्यान करना है तो आकाश उसका सबसे करीबी ध्यान है वो किस रूप में ध्यान करें एक तो नित्य है ना इटर्नल है कभी ऐसा समय नहीं था वो जो नहीं था और ना कभी ऐसा समय आएगा जब वो नहीं होगा इसलिए इटर्निटी पर ध्यान करने के लिए आकाश का ध्यान करते निराश्रय यानी किसी पर टिका है जैसे अगर हम यह कहें कि स्टैंड ये तो जमीन टिका हुआ है दरी तो टिकी है, इसलिए हर किसी का एक आधार है लेकिन हम कहते हैं कि आकाश निराश्रय है जैसे शिव है, वो परम आश्रय है किसी और के द्वारा आश्रित नहीं किसी और पर आश्रित नहीं तो वो स्वयं ही सबका आश्रय है तो ऐसे वो शून्य आकाश भी है कि निराश्रय शून्य और शून्य रूप है क्योंकि रूप में कहीं आकार नहीं है उसमें इसलिए शून्य रूप पहते हैं उसमें और व्यापक है यानी वो पूरी तरह से सब कहीं व्याप्त है हमको कहीं ऐसी जगह नहीं दिखाई देती आकाश नहीं है और उसके आगे कलनोजित है कलनोजित का मतलब इमेजरेबल जिसको नापा ना जा सके कलन शब्द संस्कृत का है कलन का मतलब होता है नापना कलन का मतलब होता है जो नापा जा सके और जो भी नापा जा सकता है वो वस्तु जो नापा जा सके वो क्रिएटेड है क्रिएटर नहीं है वो क्रिएटेड है इसलिए जो कुछ नापा जा सके वो शिव जो है उस सब को वो अतिक्रांत कर जाते हैं। हर नापी जा सकने वाली चीज का अतिक्रांत कर जाते कितना बड़े में टेप ले आओ, आप शिव को नहीं नाप सकते ऐसे ही इस आकाश को किसी पटवारी को बोलो इसका नक्शा बना दो वो बना नहीं सकता क्योंकि आकाश को नापना संभव नहीं है इसलिए शिव के सबसे नजदीक का कोई ध्यान है तो है आकाश का तो कहते नित्य निराश्रय शून्य व्यापक कलनौत जीते जो नापने में संभव नहीं है और बह मनत्वा निराकाशम समावेश जिस तरह से फिर जब वो बाहर आकाश पर ध्यान करता है पूरे मन को बाहर करता है और तो जैसे ही वो पूरे आकाश पर सतत ध्यान करता है तो निराकाशम समावेश निराकाशम है ना अतिशून्य निराकाशम का मतलब होता है जो शून्य का आपको भी अतिक्रांत कर जाए वो शून्य में उसका मन विलीन हो जाता है निराकाशम समावेश उसका मन उस शून्य में समाहित हो जाता है और जब वो शून्य में समाहित हो जाता है जैसे आप एक लाल रंग लो वो समुद्र में डालो समुद्र लाल रंग का नहीं हो जाएगा लेकिन वो लाल रंग गायब हो जाएगा पक्की बात है क्योंकि वो समुद्र की विशालता में उस एक चम्मच भर कितना भी गहरा लाल रंग उसकी कोई कीमत नहीं है इसी तरीके से आपके मन कितना भी द्वेत परक हो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी लेकिन जैसे ही वो शिव में समाहित होता है शिव का कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन आप शिव हो जाते हैं ऐसी वो बात बताते हैं इस शब्द से निराकाशम समाविश् यानी आप उस शून्य में समाविष्ट हो जाएंगे आपका मन उस शून्य में समाविष्ट होकर स्वयं शिव हो जाता है अंतिम यत्र यत्र मनोयात अब आपका मन ठीक ऐसा है चिपकता है जा जा के चुंबक की तरह यानी चारों तरफ चुंबक लगे हैं और आपका मन लोहे का बना है जैसे ही छूटता है फट से किसी चीज पर चिपक जाता है उससे छोड़ो दूसरे पर चिपक जाता है उससे छोड़ो तीसरे पर चिपक जाता है मन की जो प्रकृति है वो किसी न किसी आश्रय को लेने की है और निराश्रित होते मन मर जाता है मन का अस्तित्व उस वस्तु से है जिस पर जाके चिपकता है और निराशित होते ही मन मर जाता है यानी मन वास्तव में मन तो क्रिएटेड है हम अंतरात्मा से मन को बनाते हैं मिटाते हैं बनाते हैं मिटाते हैं क्रिया हजारों बार कर सकते हैं एक ही दिन में मन बनता है फिर मिट जाता है जब हम विचारहीन होते हैं तो मन मर जाता है फिर हम नया मन पैदा करते हैं तो मन जो है खुद एक क्रिएशन है एक रचना है मन तो जब मन को अब हम कहें कि हमको इसको थोड़े लंबे समय के लिए मार दें जब मन नहीं होगा तो अंदर का जो द्वेत परक मन जब शांत हो जाएगा तो यह अद्वेत परक अंतरात्मा प्रबलता से चमकती बादल जब हट जाएंगे तो सूरज अपने आप चमकेगा इसका सबसे सही उदाहरण ये समझ सकते हैं कि जो बादल उसको छाए हुए हैं सूरज का तो कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन सूरज के दर्शन करने वालों को तकलीफ हो रही है क्योंकि बीच में बादल आ गए हैं, उन बादलों को छटने से हमारी दृष्टि में सूर्य प्रबलता से चमकने लगेगा और हमें चारों ओर उजाला हो जाएगा तो ऐसे कर यत्र यत्र मनोयाति, जहां जहां मन जाना चाहता है तत्त तय न वहां से उसको उसी समय रोक लो योगी ये कहता मन वहां जा रहा है रोक लिया वहां जा रहा है रोक लिया अब वो मन है ना गोल गोल घूमता है कि कहां जाऊं है ना क्योंकि मरने के पहले वो फड़फड़ाता है कि कहां जाऊं और जब उसको कुछ भी जगह नहीं मिलती अभी हमने एक बार पढ़ा था कि कुएं में झाको खूब घेरे और खूब ऊंचाई से पहाड़ से नीचे झाको तो मन मर जाता है क्योंकि उसको फिर आसरा मिलता ही नहीं है वो फड़फड़ा के खत्म हो जाता है ऐसे ही यहां पर भी मन की मृत्यु हो जाती है कि जब वो झाँके जाता है हम कहते हैं यहां नहीं वहां जा बोले वहां भी नहीं वो किसी में चिपकने लगता है वहां भी नहीं तो उसको सब तरफ घूमता है जब हम उसको किसी पर भी नहीं बैठने देते हैं। तो शांत हो जाता है वो मन एक वास्तव में एक काल्पनिक संरचना है जो तब तक ही अस्तित्व में आती है जब तक वो किसी वस्तु का विश्लेषण करती है जैसी वो उस वस्तु से अलग होती है वो मन स्वयं अपने आप में विलीन हो जाता है तो मन जब नहीं होता तो उस समय अच्छी तरह से आपको अंतर्बोध हो सकता है तो तरह तर, तर, तर मनोयाति तत, तब बन निस्तरंग हो जाता है ये सारी तरंगे ही जड़ है वन के अस्तित्व की मन का अस्तित्व उन तरंगों से है जो लगातार तरंगायित होता है इसलिए उसका अस्तित्व है लेकिन जब हम उस तरंग को उठने से रोक देते हैं तो वो निस्तरंग हो जाता है और निस्तरंग मन की कोई पहचान ही नहीं है इस तरह से हम उस मन को शांत करके अंतरात्मा के बोध को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज ये अच्छे धारणाएं समझने का प्रयास किया मूल बात जो एक तो आणु की ये उपाय की बहुत अच्छी थी जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमारे अगर प्रबलतम धारणा है प्रबलतम विश्वास है और मन संशय विहीन है तो यह हमारी सबसे बड़ी सबसे बड़ी साधना होगी सबसे बड़ी साधना पूर्ण होगी कि हृदय में हमारे कोई संशय नहीं है कि सब कुछ शिव है इस शिवत्ता तो में कहीं कोई रोड़ा नहीं है और हम जो सब कुछ काम करें वो जागरूकता से करें इस जागरूकता से कि जो कुछ है वो शिव है इसको अवेयरनेस बोलते हैं अगर अगर हमारी जागरूकता प्रबल है तो हमारा हमारी दृष्टि शिव दृष्टि हो जाती है अगर हमारी जागरूकता कमजोर है तो फिर हमारी दृष्टि सांसारिक दृष्टि हो जाती है जागरूकता का खेल है तो शिव को हम एक अंदर रूप से पहचानते मैं के रूप में पहचानते और दूसरा हम ये संसार के जो प्रकट संसार है इस रूप में भी देखते हैं ये प्रकट संसार उसी का स्वरूप है शिव का इसलिए हम बाहर भी शिव को देखते हैं भीतर भी शिव को देखते हैं दोनों तरफ से शिव को देखने वाला होता है तो उसका बोध प्रगाढ़ हो जाता है और जब उसकी भावना प्रगाढ़ होती है फिर उसके लिए और कुछ कर्म शेष नहीं रह जाते तो आज अपना इतना गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण